स्वपन जरे फूल से मीत चुभे शूल से लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे गया गुबार देख रहे नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई माँ जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई पात पात झर गए की शाख, शाख जल गई चाह तो निकल सकी ना परमल निकल गई गीत अश्क बन गए छंद हो गए साथ के सभी धुआं धुआ पहन गए और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके चढ़ाव का उतार देखते रहे कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा क्या स्वरूप था कि देख आईना मच उठा इस तरफ जमीन और आसमान दिन मगर यहा ऐसी कुछ हवा चली लुट गई कली कली के घुट गई गली गली, गली। और हम लुटे लुटे, लुटे वक्त से पीटे पीटे सास की शराब का कुमार देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे हाथ थे मिले के जुल्फ चाँद के सवार दू हो थे खुले के हर पहार को पुकार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं और सा स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, हो सन कुछ मगर शाम बन गई सह वह उठी लहर के दह गए किले बिखर बिखर और हम डरे डरे नीर नैन में भरे ओढ़ कर कफ पड़े मजार देखते रहे कार गुजर गया गुबार देखते रहे मांग भर चली केक जब नई नई किरण ढोल के धो उठे चरन चरन शोर मच गया किलो चली दुल्हन चली दुल्हन गॉँव सब मड़ पड़ा बहक उठे नयन नयन पर तभी जहर भरी एक वह गिरी पूछ गया सिंदूर तार तार हुई चुनरी और हम अजान से दूर के जी वो